उसका वर्णन करता हूं सुनो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है शास्त्र में दो मार्गों का वर्णन है एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे को निवृत्ति धर्म कहा गया है प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते हैं कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं कुछ मंद बुद्धिमानो कर्म की प्रशंसा करते हैं अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार देह के बंधन में पड़ते हैं परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता कर्म के फल मिलते हैं सुख और दुख जन्म और मृत्यु किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है जहां जन्म मृत्यु जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करती वहां केवल अव्यक्त अचल ध्रुव अव्याक्त एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म की ही स्थिति है उस स्थिति में पहुंचे हुए मनुष्य को शीत उष्ण आदि बाधा नहीं पहुंचाते मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता वे समत्व भाव से युक्त सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं ब्राह्मणों देह इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है जैसे चतुरासारथी अपने वश में किए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है इंद्रियों की अधिकछा उनके विषय शब्द आदि तन्मात्रा पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है विषयों से मन पर है मन से बुद्धि पर है बुद्धि से महत् तत्त्व पर है महत् तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से अविनासी परमात्मा पर है अविनासी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है वह वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छुपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आ उसे तो सूषमदर्सी ज्ञानी महात्मा ही अपनी Evang sresht buddhi se däkhti hain. Man sahit indriyun ko tathah indriyun ke saat unke vishiyun ko bhi buddhi dvara antara atma mei liin karke nana prakarke ke chintan na ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाएं ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्व युक्त बुद्धि में स्थापित करें यूं करने से चित्त में प्रसाद गुण आता है जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों जीत लेता है प्रसन्नचित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्त के समान सुख का भाव होता रहे तथा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल न हो जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है वही अपने करण में परमात्मा का दर्शन करता है यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है, यह परमात्मा का बोध करने वाला शास्त्र है, धर्म और सप्त्य के संपूर्ण उपाख्यानों में जो सार वस्तु है, उसका 10 हजार वर्षों तक मंथन करके यह अमृत में उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खण निकलता और कास्ट्ट से अग्नि प्रकट होती है। उसी प्रकार मौक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है।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 कोटिल आज्ञा का पालन न करने वाला व्यर्थ तर्क वितर्क से दूषित और चुगलखोर है उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए जो प्रशंसनीय शांत तपस्वी तथा सेवा पारायण शिष्य अथवा पुत्र हो उसी को इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना उचित है किसी दूसरे को नहीं यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने अतः मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देता हूं जो मानवीय ज्ञान से बाहर है जिसे महर्षियों ने जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है मुनिवरों तुम लोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था वह सब तुमने सुन लिया मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब बता दिया अब और क्या सुनाऊं मुनियों ने कहा ऋषि श्रेष्ठ अब पुनः अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक कीजिए क्या है और उसे किस प्रकार व्यास जी बोले ब्राह्मणों अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता तो उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं शब्द श्रवण इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं प्राण चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है रूप नेत्र और जठरानल ये तीन अग्नि के कार्य हैं रस रसना और चिकनाहट ये जल के गुण हैं or नासिका और देह ये पृथ्वी के कार्य हैं यह पांच भौतिक विकार बताया गया स्पर्श वायु का रस जल का रूप तेज का शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण है मन बुद्धि और स्वभाव ये स्वयोज गुण हैं ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है उसी प्रकार बुद्ध के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है मनुष्य के शरीर में पांच इंद्रियां हैं छठा तत्व मन है सातवां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को आठवां समझो आंख देखने के लिए ही है मन संदेह करता है बुद्ध निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी कहा जाता है सत्व रज और तम ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट हैं वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए जब अंतःकरण कुछ प्रीति युक्त सा जान पड़े अत्यंत शांति का सा अनुभव हो तब उसे सत्व गुण जानना चाहिए जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, हो तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए जब अंतःकरण में अव्यक्त आ तर्क और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे तब उसे तमोगुण समझना चाहिए जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष प्रेम आनंद समता और स्वस्थ चित्त का विकास हो तब उसे सात्विक गुण कहते हैं अभिमान असत्य भाषण लोभ असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं मोह प्रमाद निद्रा आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हों तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए जैसे जलचर पक्षी जल में विचर्ता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मुक्त आत्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोसों से लिप्त नहीं होता इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोसों से लिप्त नहीं होता